अब इस श्रक्त में राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ वही बड़ा राजा होता है जो नीति के जानने वालों की रक्षा करके धर्मनिष्ठ प्रजाओं का पालन करके चोर आदि पापियों को नहीं ग्रहण करता है वही सज्जनों से सेवन करने योग्य है इस सुक्त में इंद्र मित्रपन देने वाले और युद्ध करने वाले तथा ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 29वां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 30वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा सूर्य के समान श्रेष्ठ गुणों श्रेष्ठ सहायों और उत्तम सामग्री से प्रकाशमान यशस्वी होता है और जैसे सूर्य संपूर्ण भूगोलो के सम्मुख स्थित भूगोल के अर्ध भागों का प्रकाश करता है वैसे ही न्याय और अन्याय के बीच में से न्याय का ही प्रकाश करे और सबके लिए दोनों को देवे फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य प्रतिदिन मेघ को धारण करके वर्षा के पृथ्वी और पृथ्वीस्थ पदार्थों का नाश नहीं करके धारण करता है वैसे ही राज्य को धारण करके सुख को बरसा के प्रजा के साथ न्याय कर्मों को राजा धारण करें भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जैसे सूर्य संपूर्ण पदार्थों से 8 महीने रस धारण करके, मेध मंडल में स्थापित करके वर्शाओं में वरसा के प्रजाओं को सुखी करता है, वैसे आप 8 मासों में प्रजाओं से कर लेकर वर्शा काल में देवे, फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने जगत के पालन के लिए आकर्षण करने और विष्ट तथा प्रकाश करने वाला सूर्य और मेघ बनाया इस कारण से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है फिर अधिक कहां से हो यह सत्य जानिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो सूर्य आदि का उत्पन्न करने वाला प्रकाशक और धारण करने वाला तथा संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त जगदीश्वर है उसकी आत्मा के साथ निरंतर उपासना करो इस सुक्त में इंद्र राजा सूर्य और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 30वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले एक 30वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोप तोपमा अलंकार है परमेश्वर का स्वभाव है कि जो सत्य का उपदेश देते हैं उनको सदा उत्साहित करता और रक्षा में धारण करता और ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है और जैसे विनय से युक्त एक भी राजा राज्य पालन करने को समर्थ होता है वैसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की सदा रक्षा करता है फिर मनुष्य क्या जाने इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे न्यायकारी वीर पुरुष से कायर जन डरते हैं वैसे ही बिजली से सब प्राणी डरते हैं फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप अधर्मी शत्रु के साथ ही युद्ध करिए धर्मात्मा के साथ न करिए ऐसा करने पर जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर भूगोल चक्र के समान घूमते हैं वैसे ही प्रजाजन आपको देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे फिर राजा क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा सूर्य के सदृश न्याय का प्रकाश करने वाला और मेघ के सदृश विद्या आदि के प्रचार के लिए बहुत धन का देने वाला होता है वही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर अन्यों को सुनाकर शुद्ध चित्त वाला सबके रक्षण के लिए दुष्टों का पराजय करता है वही बहुत लक्ष्मी वाला होता है इस सुक्त में इंद्र और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 31वां सुक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 32वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वानों को चाहिए कि सदा ही सब के लिए सत्य उपदेश करें जिससे अतुल सुख होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे राजन जैसे सूर्य किरणों से सबको प्रकाशित करता है वैसे ही विनय आदिकों से संपूर्ण राज्य को प्रकाशित करिए और जैसे श्रेष्ठ पुत्र माता-पिता की सेवा करते हैं वैसे ही राज धर्म का सेवन करिए राजा कैसे जनों के साथ मित्रता करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य प्रशंसित बलिश्ट थोड़े बोलने वाले विद्वान मित्रों के साथ मित्रता कर राज्य को प्राप्त होकर दुष्टों का नाश करके धर्मिकों की रक्षा करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं भावारथ जो मनुष्य धार्मिक बलिश्ट और उत्तम प्रकार से शिक्षित पुरुषों की सेनाओं से विजय के लिए प्रयत्न करें वह निश्चय कर विजय को प्राप्त होवे फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य अधर्म से करने योग्य अनर्थ को नहीं करता है वह सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाला होता है और जैसे सूर्य वृष्ट करके सबको हर्षित करता वैसे ही राजा शुभ गुणों की वर्षा करके सबको आनंदित करे फिर सुक्त में इंद्र विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 32वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 33वें सुक्त का प्रारंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करके क्या करावे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो अभे देने वाला और संग्रामों में जीतने वाला तथा रात दिन अपने बल को बढ़ाता है वही सब को सुखी करने को योग्य है भावार्थ जो राजा धार्मिक विद्वानों के साथ राज्य का पालन करें तो उसकी कौन नहीं प्रशंसा करे भावार्थ जो राजा उत्तम अनुत्तम धार्मिक और अधार्मिकों का परीक्षा से विभाग करके उत्तमों की रक्षा करता और दुष्टों को दंड देता है वही संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होता है फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे मित्र मित्र के लिए प्रिय आचरण करता है वैसे ही प्रजा के लिए हित आचरण करिए और जहां-जहां प्रजाएं आपको पुकारें वहां-वहां उपस्थित होइए और शत्रुओं के जीतने में प्रयत्न करिए फिर वह राजा कैसा बर्ताव करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा अपने और दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के रक्षण में यत्न करने वाला होवे तो संपूर्ण प्रजा प्रेम के स्थान में वधी हुई होकर राजा की दिन रात स्तुति करे इस सुक्त में इंद्र राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 33वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 34वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन इस संसार में कोई योग्य कोई अयोग्य जन होते हैं उनमें प्रशंसा करने योग्य सज्जनों के साथ मेल करके उत्तम सहाय वाले हुए धर्म से राज्य पालन निरंतर करिए फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे घोड़े और अग्नि आदिकों से रथ अभिष्ट कार्यों को करता है वैसे ही उत्तम सहायों के सहित राजा राज्य के कार्यों को पूर्ण करने को समर्थ होता है फिर वह राजा कैसा होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसको सत्तु से की हुई विरुद्ध क्रियाएं और निंदित वाणियां नहीं पीड़ित करती हैं उस हर्ष और शोक से रहित राजा को अतुल सुख प्राप्त होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सत्कार करने योग्य का सत्कार और निर्जल स्थान में हुए को जल का पिलाना सुख कारक होता है वैसे ही यज्ञ का अनुष्ठान और श्रेष्ठ ऐश्वर्य सबके आनंद कारक होते हैं फिर विद्वानों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो अद्विद्वान हो वे विद्वानों के अनुकरण से अपना वरताव उत्तम करें इस सुक्त में इंद्र राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 34वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ